परमपिता परमात्मा का स्मरण व्याप्त व्या अंतर्न परमाण्तनी सज्जनों आज जिस वेद मंत्र का स्वाध्याय हमने किया ऋग्वेद का ये मंत्र है और आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश का पन्द्रहवा मंत्र है वेद के अलग अलग मंत्र हमारे को कुछ न कुछ अलग शिक्षा देते हैं और महर्षि दयानंद ने जिन कुछ मंत्रों को आर्या भीविनय में संग्रहित किया है वो आर्यों की भावना कैसी होनी चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए किया है ईश्वर भक्तों को आर्यों को ईश्वर के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए ईश्वर का कैसा स्वरूप उनके मन में हो इसके लिए स्तुतिपरक इस बहुत से मंत्र दिए हैं ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानते हुए भी ईश्वर की सर्वव्यापकता के स्वरूप को मन में रख पाएं, ये आवश्यक नहीं होता है जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं मानते उनकी बात तो अलग है जो सर्वव्यापक मानते हैं समझते भी हैं इन परमात्मा की सर्वव्यापकता का भाव हमारे मन में रहे जब जब हम परमात्मा को स्मरण करें तो उसकी सर्वव्यापकता भी हमारे मन में चित्त में भाव रूप में रहे हम उसको उसी रूप में देखें इस बात को बताने के लिए आज का यह मंत्र है कि परमात्मा कितना व्यापक है परमात्मा देश की दृष्टि से अनंत है तो कितना अनंत है क्या हम उसकी परिकल्पना करें कैसे मन में लाएं कि ये परमात्मा इतना बड़ा है इतना अनंत है तो तो अन्य वस्तुओं से तुलना करते हुए हम किसी बात को समझ सकते हैं कोई तो छोटा बच्चा हो और अभिव्यक्ति के उसके पास साधन नहीं है थोड़ा बहुत भाषा जानता है तो उनको कहें किसी व्यक्ति के बारे में किसी पेड़ के बारे में कि वो कितना बड़ा होता है कितना लंबा होता है तो यूँ ही कहेगा बहुत लंबा होता है बहुत लंबा है कितना है तो वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता छोटा बच्चा उसको को हाथी कितना बड़ा होता है तो बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है वो बहुत कितना बड़ा होता है उसको अभिव्यक्ति नहीं है कई वो कई चीजों को बोलेगा ये भी बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत कितना ये भाव मन के अंदर कैसे आए तो वेद मंत्र कहता है न यस्य दयावा पृथ्वी अनुव्यचो न सिंधवो रजसो अंतम आनशु यस्य जिसके वो कौन है यस्य वो परमात्मा है प्रसंग से जिसके अंतम अंत अन्त को न आनशु ये प्राप्त नहीं कर पाए जिस परमात्मा के अंत को ये प्राप्त नहीं कर पाए कौन तो कहा दया पृथ्वी द्यूलोक और ये पृथ्वी लोग जिसके अंत को नहीं पा पाए अर्थात परमात्मा द्यूलोक से ये जो चमकीले पदार्थ हैं, तारे हैं इनसे भी बड़ा है अब इनकी तुलना यहां वेद में क्यों दी गई क्योंकि हम इस पृथ्वी को ले ले पहले पृथ्वी के प्रति हमारे मन में क्या भाव है पृथ्वी कितनी बड़ी है कितनी बड़ी है हम इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं यात्रा करते हैं इधर से उधर लेकिन इसकी इसके विस्तार की परिकल्पना क्या है हमारे मन में हम ये तो कह देते हैं बहुत बड़ी है चलते जाओ चलते जाओ कोई अंत नहीं इतनी तीव्र हवाई जहाज से चलो तो भी कई दिन लगे उसको चक्कर लगाने में इस पर स्थित समुद्र है तो समुद्र में चले जाओ तो वो अनंत लगता है सब और पानी पानी कुछ नहीं उसके अलावा बीच समुद्र में चले जाओ तो और छोर कुछ नहीं लगेगा ऐसी प्रतिथि होगी जैसे इस धरती पर पानी के अलावा कुछ है ही नहीं जंगल में चले जाओ तो यू लगेगा इस पृथ्वी पर जंगल के अलावा कुछ है ही नहीं रेगिस्तान में चले जाओ तो यू लगेगा रेगिस्तान के अलावा कुछ इस धरती पर है ही नहीं यदि मनुष्य केवल अपने शरीर के बल पर इधर उधर आता जाता है तो इसको ये पृथ्वी भी अनंत ही लगेगी कोई अंत नहीं प्रतीत होता है उसको हम इतने छोटे हैं और हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य इतनी कम है कि ये पृथ्वी भी हमें अनंत जैसी लगती है समुद्र के अंदर कोई हमें तैरने को उतार दे बोले जाओ कहीं भी घूमता रहेगा इधर उधर इधर उधर अगर बाहर से कोई ज्ञान ना मिले किसी व्यक्ति को पहले से ज्ञान ना हो तो वो ये सोचेगा कि ये बस पानी ही पानी है धरती पर और कुछ नहीं है इसमें बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए तो वो ऊपर जाए नीचे जाए कोई छोर और छोर नहीं प्रतीत होता पृथ्वी की वायु को देख लीजिए वायु कितनी है हम क्या कह सकते हैं वैज्ञानिकों ने यंत्रों से जो खोज लिया बता दिया उसको एक तरफ रख करके बात करें कहीं भी जाते हैं वहां वायु मिलती है हमें ऊपर जाते हैं तो ऊपर मिलती है पहाड़ी पे जाते हैं पहाड़ी पे मिलती है कोई अंत ही नहीं लगता जहां जाओ वहां वायु है कितनी व्यापकता है इस वायु की तो ये पृथ्वी भी जिसके अंत को नहीं पा सकी जिसे हम अनंत जैसा प्रति करते हैं जिसे जो हमें अनंत जैसी लगती है पृथ्वी कोई और छोर पता नहीं लगता है हमें वो भी उस परमात्मा के अंत को नहीं पा सकती अर्थात जहां तक परमात्मा है जितना परमात्मा है वहां तक यह पृथ्वी नहीं फैली हुई है ये पृथ्वी एक जगह जाकर के समाप्त तो हो जाती है इसकी कोई सीमा है पृथ्वी परमात्मा का अंत नहीं पा सकती इसका यही मतलब है कि पृथ्वी वहां वहां नहीं है जहां जहां परमात्मा है सब जगह नहीं है पृथ्वी और ये दूलोग सूर्य वैज्ञानिक बताते हैं ये पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है और इस सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य हैं ये प्रकाशित लोग हैं इनकी क्या कथा यही हमें पृथ्वी अनंत लगती है तो वहां जाएं तो क्या कथा हमारी कि कितनी अनंत लगेगी वो भी अनंत है इससे बड़े वो भी परमात्मा का पार नहीं पा सकते ना अंतमानशो न तस्से दिया दयावा पृथ्वी अंतमानशु, अंतमानशु। अनुव्यच और कैसा वो परमात्मा जो इन सब में भी व्याप्त है अंतर है अंतर अंतर्निहित है परमात्मा की सर्वव्यापकता का एक भाव हमारे मन में ये लगेगा कि जहां जहां वस्तुएं उससे भिन्न सब जगह वो है क्योंकि लोक में हम देखते हैं जहां एक वस्तु है वहां दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इस स्थूल के व्यवहार में तो मन में भाव उठता है कि परमात्मा सब जगह है मतलब इससे बाहर बाहर जहां जहां खाली जगह है वहां वहां पर है तो अंतर कह रहा है अनुव्यच वो इन सब में व्याप्त होकर के रह रहा है सब जगह है लेकिन ये जितनी चीजें हैं इन सबके अंदर भी विद्यमान है ऐसी उसकी व्यापकता है। और उसके अंत को कौन नहीं पा सकता न सिंधव ये सिंधु समुद्र ये अंतरिक्ष लोक अंतरिक्ष में भी जल है अंतरिक्ष वाला जल ये भी उसके अंत को नहीं पा सकता न रजसह और ये जो अंतरिक्ष में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं रात्रि में धूल किस तरह से फैले हुए इसको मिल्की वेव के नाम से बोल देते हैं कि जैसे दूधिया प्रकाश केवल आ रहे छोटे छोटे कण जैसे दिखाई देते हैं ये जो दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं ये भी उसका अंत नहीं पा सकते इनका अंत हम नहीं पा सकते पृथ्वी का अंत तो मनुष्य अपने शरीर से अपनी सामान्य इंद्रियों से भी नहीं पा सकता लेकिन वैज्ञानिक आज के यंत्रों से पृथ्वी का अंत पा लेते हैं ये इतनी है इसका आकार प्रकार नाप लिया है चित्र पूरा ले लिया है दूर से जाकर के चंद्रमा से जैसे हमें चंद्रमा दिखाई देता है सीमित तो ऐसे पृथ्वी भी सीमित दिखाई देती है इसका भार इसका परिमाण इसके अभ्यास त्रिज्या ये सब जात की जा चुकी लगभग जात हैं, वो ठीक है लेकिन इस अंतरिक्ष लोक का ये जो तारे फैले हुए हैं ब्रह्मांड पूरा लोक-लोकांतर, ये जो रजसः शब्द से इनका अंत तो आज के वैज्ञानिक भी नहीं पा सके बड़ी बड़ी दूरबीन है लाखों प्रकाशवर्ष दूर तक का ज्ञान जो कर सकें पृथ्वी पर पृथ्वी से ऊपर हवल टेलीस्कोप और भी जो एकदम साफ देख सके इस वायुमंडल से भी बाहर जिसको स्थापित कर रखा है उन्होंने वो भी जिसका अंत नहीं पा सके ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये कहां तक फैले हुए हैं ऐसा ये रजसह ये जो अंतरिक्ष लोक सारे लोक लोकांतर हैं ये भी यश्य अंतम ना आनोशो उसके अंत को नहीं पा सके जिसका अंत हम आज तक नहीं पा सके इतना विकास करके भी इतनी बुद्धि का प्रयोग करके भी इतने यंत्रों का प्रयोग करके भी वो भी उस परमात्मा का अंत नहीं पा सकते हम कैसे उस परमात्मा के अंत को पा सकते हैं अनंत परमात्मा उसकी व्यापकता को बताने के लिए वर्णन किया गया आके कहा नोत स्व वृष्टि मदे ये जो वृष्टि है जो घुमड़ घुमड़ करके बादल आते हैं मदमस्त युद्ध युद्ध करते हुए जैसे आपस में टकरा रहे हैं बिजली कड़क रही है कुछ युद्ध चल रहा है हमारे लिए तो ये बादल भी अनंत हैं अभी वृष्टि हो रही है और चारों ओर बादल ही बादल हैं आकाश में हम देखें कोई अंत हमें पता नहीं लगेगा और यदि हम ऊपर चले जाए साधनों से इन बादलों में घूमते रहे तो ये भी समुद्र जैसे ही लगेंगे न ऊपर छोड़ न नीचे छोड़ बादल ही बादल बहुत ज्यादा इन बादलों का ये जो इतने मेघ हैं मदमस्त इनको कोई रोक नहीं सकता वृष्टि करते हैं संघर्ष होता है बिजली कड़कती है ये इनका अंत हम नहीं पा सकते ये उस परमात्मा का अंत नहीं पा सकते नोत वृष्टि मदे अश्य युद्धता ऐसा वो ए कहा एक है वो इसका अंत ये सब नहीं पा सकते ये भिन्न भिन्न चीजें अनेक वस्तुएं हम संसार में देख रहे हैं ये सब जिसका अंत नहीं पा सकते ऐसा वो एक, एक कहा दो भी नहीं तीन भी नहीं मात्र एक, एक ने अन्य चक्र से इस अन्य को इस जगत को अपने से भिन्न को चक्र से रचा है बनाया है जिसका अंत ये सब नहीं पा सकते उस अकेले ने इन सबको रचा है जे ये सारी चीजें अनंत हमें दिखाई देती हैं बड़ी बड़ी इन सब को एक अकेले परमात्मा ने उत्पन्न किया है वो ही सृष्टि का रचयिता और कहा विश्वम आनुषक और इस विश्व में इस समस्त में आनुषक वो व्याप्त है अंदर भी विद्यमान है इन सबको बनाने वाला और इनके अंदर वित्यमान है महर्षि इन सब के लिए अनेक अच्छे वाक्यों को लिखते हैं जिस परमात्मा का अंत इतना है यह ना हो अंत इतना है यह हो नहीं सकता कोई बता नहीं सकता कोई हो नहीं सकता कि ये अंत है उसका उसकी व्याप्ति का कोई परिमाण नहीं कर सकता दूसरे अनुच्छेद में लिखते हैं हे परमात्मन आपका पार कौन पा सके कोई पा ही नहीं सकता क्योंकि एक एक का मतलब ऐसे संसार में बहुत चीजें हैं लेकिन वो स्वयं एक का क्या मतलब है अपने से भिन्न सहाय रहित सो सामर्थ्य से ही विश्वम सब जगत को अनुशक्त आनुशक, अनुशक्त अर्थात उसमें व्याप्त होकर के चक्र से अपने आप ने ही उत्पन्न किया है परमात्मा ने उत्पन्न किया है अकेले बिना किसी की सहायता के ये एक कहा अपने सामर्थ्य से व्यक्तिगत सामर्थ्य से सामर्थ्य से परमात्मा ने इसको बनाया अकेले बिना किसी की सहायता के न ज्ञान की सहायता किसी से ली न श्रम की सहायता किसी से ली कोई क्रिया की सहायता किसी से नहीं ली बस प्रकृति थी और उसको परमात्मा ने बना दिया जगत के पदार्थ आपका पार कैसे पा सके जिस अकेले आपने इन सबको बना दिया ये आपका पार कैसे पा सकते हैं क्योंकि आप इनको बनाने वाले हो आप व्यापक हो यह तो आपसे छोटे हैं, ये आपका पार कैसे पा सकते हैं हो ही नहीं सकता और तथा अन्यत, आप जगत रूप कभी नहीं बनते ये जो जगत बना है, अन्य है आप स्वयं जगत नहीं बनते हो आप अकेले इनको बनाने वाले हो लेकिन आप जगत नहीं बन जाते हो जैसा कि लोक में बहुत से लोग बहुत से मान लेते हैं कि परमात्मा स्वयं ही ये संसार बन गया स्वयं परमात्मा चेतन था और ये जड़ जगत ये सब परमात्मा ही है जड़ रूप में तो परमात्मा कभी भी ये जड़ जगत नहीं बन सकता आप उससे भिन्न हो आप जगत रूप कभी नहीं बनते हो जगत को बनाने वाले हो लेकिन जगत रूप कभी भी नहीं बनते हो आप निराकार हैं तो निराकार ही हैं न अपने में से जगत को रचते हो अपने अंदर से कुछ बना के निकाल के और जगत को रच दिया हो जैसा कि दूसरे लोग दृष्टांत देते हैं मकड़ी अपने अंदर से ही निकाल के जाले को रचती है एक तो पहले वाली दृष्टि है कि परमात्मा ही ब्रह्म ही ये सब कुछ बन गया स्वयं और सब एक ही है समान है कोई दो चीज नहीं है एक दूसरा है कि ब्रह्म अलग है और ये जगत अलग है लेकिन ब्रह्म ने अपने में से ही इस जगत को रचा है उसके लिए लोग मकड़ी का उदाहरण देते हैं जैसे मकड़ी अलग है और जाला अलग है उसका मकड़ी ने अपने अंदर से ही ज्याले को रचा है अपने में से कुछ तत्व निकाल के लार निकाल करके इस जाले को रचाए, ऐसे परमात्मा ने अपने अंदर में से अपने इस तत्वों में से कुछ लेकर के इस संसार को रच दिया हो ऐसा भी नहीं है उसके लिए महर्षि ने लिखा न अपने में से जगत को रचते हो लेकिन तो करते कैसे हो किंतु अपने किंतु अनंत अपने सामर्थ्य से ही जगत का रचन धारण और प्रलय यथाकाल में करते हो अपने सामर्थ्य से परमात्मा का केवल सामर्थ्य इसमें लगता है और जड़ प्रकृति जो सत्वर स्तंभ है उसका उपयोग लेकर के परमात्मा इसे बनाता है इस तो एक अन्य चक्र से वेद मंत्र से ही स्पष्ट होता है जो अद्वैत वाली बात है वो गलत है परमात्मा अलग है प्रकृति अलग है परमात्मा अपने सामर्थ्य से प्रकृति को कार्य जगत में परिणत करता है इससे आपका सहाय हम लोगों को सदैव है परमात्मा की अनंतता को हम बार बार समझने का प्रयास करते हैं परमात्मा को अनंत मानते हुए भी बार बार ये प्रश्न उठ खड़े होते हैं कि ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है जिसका अंत ही ना हो कहते हैं अनंत है भाई अनंत है बड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं तो अंत होगा उसका कहीं ना कहीं तो अंत होगा ऐसे आकाश अनंत लगता है लेकिन लगेगा कि कहीं ना कहीं तो अंत होगा पृथ्वी अनंत लगती है लेकिन कहीं ना कहीं तो अंत होगा इसका कहीं ना कहीं तो अंत होगा ये भाव मन में बड़ा व्यापक बना रहता है बना लगातार बना रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा अनंत हो वास्तव में अनंत हो इन सबसे बहुत बड़ा होगा लेकिन कहीं ना कहीं तो अंत होगा उसका कहीं ना कहीं तो उसकी सीमा आएगी उसके लिए महर्षि लिखते हैं कि उसका कोई परिमाण नहीं है अनंत है और प्रश्नकर्ता ने सत्या प्रकाश में वो प्रश्न उठाया है महर्षि ने प्रश्न को रखा कि परमात्मा अपने अंत को जानता है या नहीं ये दोनों तरफ से बांधने वाला प्रश्न है वो क्या कि हां परमात्मा अपने अंत को जानता है तो फिर अनंत कैसे हुआ अनंतता खंडित होती है और यदि वो कहे कि नहीं परमात्मा अपने अनंत को अंत को नहीं जानता अनंतता को सिद्ध रखने के लिए कहे परमात्मा अपने अंत को नहीं जानता क्या फिर परमात्मा सर्वज्ञ नहीं रहा कुछ भी बोलो एक पक्ष में तो खंडन आएगा तो ऐसा नास्तिक की तरफ से बात रखी गई आप तो जो परमात्मा को सर्वज्ञ भी मानते हो और अनंत भी मानते हो यह बात संगत नहीं हो सकती तो महर्षि ने क्या उत्तर दिया परमात्मा सर्वज्ञ है अनंत भी है वो अपने को अनंत ही जानता है अनंत को वो अनंत ही जानता है इस रूप में वो सर्वज हम इस संसार में क्या कोई ऐसी वस्तु पा सकते हैं एक किसी की तुलना कर सकते हैं कि जिसका कोई अंत ना हो जिसका कोई अंत ना हो ऐसी कोई परिकल्पना कर सकते हैं परमात्मा तो अनंत है हमने माना लेकिन उस जैसी कोई अनंतता की का उदाहरण हम दे सकते हैं क्या तो किसी वस्तु का तो उदाहरण हम नहीं दे सकते तो मनुष्य हमारे को इतने भागते दौड़ते लगते हैं लगता है अनंत होंगे लेकिन फिर भी सीमित हैं। मक्खी मच्छर चीटियां दीमक पेड़ पौधे वनस्पतियां कोई अंत में दिखता नहीं है कि हम संख्या गिन सकते हैं इनकी सामान्यतः हम नहीं गिन सकते कितनी भी गणना कर लो कितना करेंगे हमारी संख्या की सीमा आ जाएगी लेकिन फिर भी हमें पता है कि इससे आगे इस संख्या से आगे पेड़ पौधे नहीं हैं। आजकल जो वैज्ञानिक रीति से गणना की जाती है घात लगा करके ऊपर छोटे अक्षरों में 10, 100, लाख वो घात उतने शून्य लग जाते हैं उस रूप में हम गणना कर सकते हैं लेकिन यूं गिनने लगे एक के आगे शून्य शून्य शून्य शून्य लगाते जाए तो हमारे कागज भर जाएगा हम उससे आगे गणना ही नहीं कर सकते घात हाँ लगा करके कर सकते हैं उसमें गणना हो जाती है और सोचने लगे पेड़ पौधे तो चलो बहुत हैं इस पृथ्वी पर मिट्टी के कण कितने हैं बालू के कण कितने हैं हम एक मुट्ठी बालू लेकर के गिनने लगे तो गिन नहीं सकते एक मुट्ठी को केवल एक मुट्ठी को और एक एक कण को गिनना हो कई दिन या महीने लग जाएंगे हमारे को और रेत का पूरा टीला हो रेगिस्तान में रेत ही रेत है और पूरी पृथ्वी पर मिट्टी मिट्टी समुद्र के किनारे बालू की रेत कितनी है गणना क्या करेंगे हम गणना कर नहीं सकते जीवन भर हम गणना करते रहे एक क्षण भी रुके बिना हर क्षण हर सेकंड में एक एक को गिनते जाए गिनते जाए तो नहीं गिन सकते पूरे जीवन भर और एक मनुष्य नहीं पृथ्वी के सारे मनुष्यों को इसी गणना में लगा दिया जाए पूरे जीवन भर के लिए तो भी नहीं गिन सकते और मिट्टी के कण की बात छोड़िए परमाणु पे अगर हम चले जाएं एक मिट्टी के कण में भी सुई की नोक पे भी लाखों परमाणु होते हैं उन परमाणुओं को कोई गिनने लगे धरती के सारे मनुष्यों को इसी काम में लगा दिया जाए तो नहीं गिन सकते इतनी अनंतता है इसकी इतनी संख्या हमें प्रतीत होगी यानी कि बूंद को गिनता जाए कोई एक बूंद दो बूंद गिन ही नहीं सकता एक छोटे से तालाब की बूंद को गिनने लग जाए तो जीवन नहीं गिन सकता समुद्र की नहीं गिन सकता इतनी अनंतता है लेकिन फिर भी हम समझते नहीं इसकी शांतत्व है इस पृथ्वी पर कितने भी बालू के कण हो कितने भी परमाणु हो लेकिन निश्चित है उससे ज्यादा नहीं है विज्ञान से भी सिद्ध इससे ज्यादा नहीं हो सकते यही बात इस ब्रह्मांड में भी कितने परमाणु है वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की है गणना की है कितने परमाणु हैं इस ब्रह्म कितने होंगे इस आकाश में कितने आ सकते हैं अब धरती तो छोटी सी है आकाश तो इससे बहुत बड़ा है खाली जगह तो बहुत ज्यादा है सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अवकाश है वो तो और भी ज्यादा है लोकलोकांतर बहुत हैं बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो तो इनसे भी बड़ा है क्योंकि ये सब वहां घूमते हैं इससे कई गुना बड़े हैं ये खाली स्थान तो किससे कई गुना बड़ा है गणना करने लगे तो वैज्ञानिक इस सब खाली स्थान में बालू के कणों को भर दिया जाए तो भी गणना कर सकते हैं घाट लगा करके परिकल्पना की है उन्होंने कितने होंगे लेकिन फिर भी सीमा है उसकी तो ऐसी कोई चीज है या नहीं जिसके हम अनंतता परमात्मा की समझ सकें ये कोई चीज वेदमंत्र कह रहा है कोई भी वस्तु परमात्मा के अंत को पा नहीं सकती सीमा को बांध नहीं सकती इन सबसे भी वो ज्यादा है जब हम पृथ्वी की परिकल्पना करते हैं पृथ्वी का जितना जाने तो उसको व्यापकता के रूप में समझते हैं हां पृथ्वी इतनी बड़ी समुद्र समुद्र इतना बड़ा सूर्य सूर्य इतना बड़ा ये भाव हमारे मन में रहता है आकाश इतना बड़ा अनंत लगेगा दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ कुछ भी कोई चोर छोर नहीं ऐसे ही परमात्मा को जब हम कहें कि परम पिता परमात्मा जैसे ही परमात्मा का स्मरण आए उसकी व्यापकता का भाव हमारे मन में कितना व्यापक है वो नहीं तो सामान्यतः हम जिन वस्तुओं को जानते हैं उनसे कुछ बड़ा समझ लेते हैं हमारी जो सीमा है जिन चीजों को हमने जाना है उससे कुछ बड़ा हमारे मन में भाव बना रहता है लेकिन परमात्मा का स्वरूप आते ही इतनी अनंतता इतनी अनंतता हमारे मन में आ जाए जैसे कि सारे सब जगह व्याप्त है बहुत व्यापकता से और योगदर्शन में एक प्रसंग में ये आया वहां पर अनंत समापत्ति का एक कथन आया अनंत में समापत्ति हो जाए समापत्ति मतलब हमारा मन उससे जगह टिक जाए उस अनंत के अंदर इतनी विशालता वो हमारे अंदर है ये भी ठीक है हम उसको अत्यंत निकट भी मानेंगे वो भी एक भाव है वो एक अलग भाव है परमात्मा अत्यंत निकट है लेकिन यहां इस मंत्र में जो बात कही गई कि वो इतना व्यापक है ये कोई उसका अंत नहीं पा सकते समझने के लिए उदाहरण के लिए हम किसी को अनंत रूप में माने तो एक गुण हो सकता है अनंत वो तो गुण है संख्या संख्या का कोई अंत हो सकता है संसार की वस्तुओं का अंत हो सकता है जो मैंने बताया परमाणु मिट्टी के कण रेत इन सब की कोई ना कोई सीमा है संख्या की क्या सीमा है कितना भी कर लो उसके आगे एक और शून्य लगा दो और कोई एक अंक लगा दो कोई सीमा नहीं है फिर लगा दो फिर लगा दो लगा दो कोई सीमा है उसकी प्रश्न उठता है कि ठीक है अंत तो नहीं है लेकिन आरंभ तो है संख्या का एक से परमात्मा का तो ना आदि है ना अंत है संख्या तो ऐसी है जिसका आदि है लेकिन अंत नहीं है कम से कम अंत तो हम समझ सकते हैं संख्या का क्या अंत है सामान्य संख्या का हमारे पास कोई अंत नहीं है और घात लगा के वैज्ञानिक करें तो दस की घात दस सौ लाख करोड़ अरब खरब आगे लगाते जाइए मिलियंस विलियंस कितना कितना कितना वो घात भी बढ़ती जाएगी कोई सीमा नहीं है उसकी ये व्यवहार में एक संख्या ऐसी चीज है जो कि अनंत है उससे भी हम परमात्मा को कर सकते नहीं अनंत कोई चीज हो सकती है जो हमारे मन में आता है कि परमात्मा कितना भी बड़ा है कहीं ना कहीं तो अंत होगा कहीं ना कहीं तो सीमा होगी उसकी क्योंकि हर वस्तु हमें ऐसी दिखाई देती है तो कोई एक उदाहरण तो मिले जिसकी कोई सीमा ना हो तो संख्या एक ऐसा उदाहरण हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है कितना भी दिमाग लगा लो कितने भी यंत्र से कर लो सुपर कंप्यूटर से कर लो संख्या की सीमा को वो नहीं पा सकता अनंतता का भाव हमारे मन में आए कि अनंतता होती क्या है अनंतता है कितनी व्यापक अनंत अनंत के रूप में हमारे मन में बैठ जाए ये वेद मंत्र का भाव है जो शांत चीजें हैं वो अनंत रूप में प्रतीत होती हैं उस रूप में हम बहुत सी चीजों को अनंत मानते हैं शांत मानते हुए भी कि कहीं ना कहीं सीमा है फिर भी अनंत मानते हैं ऐसा परमात्मा नहीं है जो शांत होते हुए अनंत प्रतीत होता है ऐसा परमात्मा नहीं है तो कोई भाव तो बने हमारे जो अनंत होते हुए अनंत प्रतीत हो शांत होते हुए अनंत प्रतीत होने वाली बहुत सी चीजें लेकिन अनंत होते हुए अनंत प्रतीत हो ऐसी क्या चीज हो सकती है एक संख्या एक हो सकती है कोई सीमा नहीं उसकी लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए अनंत के रूप में वो अनंत है और हम इसको संख्या को ऐसा ही समझते हैं संख्या अनंत नहीं है इसमें कोई संशय होता है हमारे मन में जो भी गणित जानता है जो कम पढ़ा लिखा है वो भी कि अच्छा उसको भी उदाहरण देना अच्छा इसके आगे फिर उसके आगे फिर उसके आगे संख्या को हम अनंत को अनंत रूप में समझ पाते हैं स्वीकार कर पाते हैं ऐसे ही परमात्मा को भी अनंत को अनंत रूप में स्वीकार करने की बात है। उभाव बनना चाहिए कि परमात्मा अनंत है क्या अनंतता है उसकी संख्या में एक कमी प्रतीत होगी कि वो तो शुरुआत है सादी है लेकिन यदि उसको नीचे की तरफ ले जाएं, तो वो भी आनंद है एक को दशमलव एक लिख दें एक बटा दस अब ये छोटी संख्या हो गई अथवा ऋण में चले जाइए एक ऋण एक ऋण दो ऋण तीन इधर जमा में हम गए थे बीच में शून्य है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री चलते जाओ और इधर पीछे जाना है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री नीचे चले जाइए एक तरीका इधर जाएंगे तो यहां कहाँ अंत आएगा यहां भी अंत नहीं आएगा ऋण में अगर चले जाएंगे अथवा बटेवे में ले लीजिए एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा वो संख्या है वो भी शून्य से कम संख्या है वो अब एक बटा आप कितनी भी संख्या नीचे लगाते जाइए वो फिर अनंत है कोई सीमा नहीं है लगाते जाइए लगाते जाइए पूरी जिंदगी भर लगाते रहिए जन्म जन्मांतर लगाते जाइए कोई सीमा नहीं आएगी उसकी तो संख्या का एक दृष्टि से आदि है एक की दृष्टि से लेकिन शून्य से पीछे की अगर हम चले जाएंगे ऋण में या तो बटे में उसका भी कोई आदि नहीं है संख्या का अंत भी नहीं है और संख्या का आदि भी कोई नहीं है करते जाइए करते जाइए करते जाइए तो संख्या एक ऐसी वस्तु है एक ऐसा गुण है ऐसा पदार्थ है संख्या गुण है तो पदार्थ है वो ऐसा पदार्थ है जो अनंत है और हम उसको अनंत के रूप में स्वीकार कर पाते हैं इसके अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी जिसको हम अनंत को अनंत के रूप में स्वीकार कर पाए परमात्मा तो हमारी साध्य कोटि में परमात्मा को तो हम अपने अनंत को अनंत के रूप में देखना चाह रहे हैं देख नहीं पाते हैं। मन में बार बार संदेह उत्पन्न हो जाता है वर्षों परमात्मा को अनंत मानने वालों को भी बोलते हुए भी मन में आ जाता नहीं कहीं ना कहीं तो अंत होगा स्वीकार ही नहीं हो पाता है कि ऐसी भी कोई अनंत वस्तु हो सकती है तो वास्तव में अनंत महर्षि दयानंद का प्रतिपादन वेद मंत्रों का प्रतिपादन परमात्मा की इसी अनंतता का है परमात्मा को संबोधित करते हुए स्मरण करते हुए उसकी अनंतता का भान अनंतता के रूप में हमें हो पाए एक विशेष बात है ईश्वर को अनंत सर्वव्यापक मानते हुए भी सब जने परमात्मा को अनंत मान पाए आवश्यक नहीं है नहीं भी मान पाते सर्वव्यापक मानते हुए भी मन में रहता है और सर्वव्यापकता भी वो सीमित सर्वव्यापकता होती तो मंत्र में कहा कि न यश्य दयावा पृथ्वी अंतमान शु हो द्व्यू लोग जिसका अंत नहीं पा सके ये विभिन्न कर्ण और विभिन्न लोक ंतर जिसका अंत नहीं पा सके कोई नहीं पा सके सिंधु जिसका अंत नहीं पा सका मेघ जिसका अंत नहीं पा सका विद्युत जिसका अंत नहीं पा सके ऐसा वो परमात्मा है इस तरह की भावना बनाने के लिए महर्षि दयानंद ने मंत्र को विश्वेद मंत्र को आर्यो के लिए दिया ये आर्यों का अभिविनय है परमात्मा के प्रति हम उसको अनंत को अनंत रूप में स्वीकार कर सके सदा ये रहे और कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक और फिर जो निर्भयता मन के अंदर आएगी जो निश्चिंतता आएगी वो एक अलग स्तर की होगी प्रभु के अनंत स्वरूप को मन में रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण